ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में भगवान भाष्यकार जन्मादि सूत्र के व्याख्यातर्गत पंचम कृत्य का संपादन कर रहे हैं तार्किकों का भ्रम है कि ये जो य्यम तत्सकर्तृकम इस व्याप्ति में कार्यत्व व्याप्य हैं सकर्तृकत्व तो व्यापक है और इस कार्यत्व लिंगक अनुमानात्मक तर्क से ही ईश्वर का अस्तित्व भी निश्चित होता है और सर्वज्ञत्व भी इसमें सिद्ध होता है स्वतंत्र रूप से यह अनुमान ईश्वर का तथा ईश्वर के सर्वज्ञत्व का निश्चाय है तो श्रुति प्रमाण की आवश्यकता ईश्वर निश्चय के लिए है नहीं तो भी यदि श्रुति ईश्वर का प्रतिपादन करती है और उसमें सर्वज्ञत्व बताती है तो समझना चाहिए कि अनुमान का समर्थन कर रही है श्रुति और प्रमाण बन रही है स्वतंत्र रूप से तो अनुमान ही ईश्वर का निश्चायक होगा ये जो तार्किकों का भ्रम है और तार्किक अपने इस भ्रम को यथार्थ बताने के लिए कहते हैं केवल अनुमान स्वतंत्र प्रमाण ईश्वर के निश्चय में हैं ऐसा हम ही नहीं मानते आपके आचार्य भगवान वेद व्यास जी भी जन्मादेश तो इस सूत्र में इसी व्याप्ति सहकृत लक्षणात्मक अनुमान को ही ईश्वर निश्चायक प्रमाण के रूप में इस सूत्र के विषय के रूप में प्रस्तुत किए हैं ये शंका ननु यहाँ पर तदेव उपन्यासतम जन्मादि सूत्रे इससे तार्किको ने की इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि न वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथ सूत्राणाम तो जो ५५५ सूत्र हैं एक अधिकरण हैं, वे वेदांत शब्दित उपनिषद के अवान्तर प्रकरण रूपी जो पुष्प है उनकी एक माला बनाने के लिए सूत्र के तरह सूत्र है धागे के तरह धागा है और ये बताते हैं एक अधिकरण में उपनिषदों के एक प्रकरणों को विषय बना करके कि उन सब प्रकरणों का तात्पर्य विषय ब्रह्म ही है ऐसा ब्रह्म में तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक ये वेदांत सूत्र है ब्रह्म सूत्र है यदि व्यास जी को श्रुति इन अधिकरणों के विचार्य विषय के रूप में विवक्षित न होती तो तत्त्व समन्वयात इत्यादि उत्तर अधिकरणों में श्रुति का तात्पर्य निर्णय अवधारण अनुकूल विचार करते नहीं लेकिन जितने भी सूत्र हैं आने वाले अधिकरण हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि श्रुति को ही विषय बना करके उन्होंने उन श्रुतियों का तात्पर्य अवधारण इन अधिकरणों से किया है तो जब उत्तर अधिकरणों में श्रुत्यर्थ का ही अवधारण हो रहा है तो समझना चाहिए कि ये जन्मादि अधिकरण भी श्रुति का तात्पर्य निर्णय अनुकूल ही है स्वतंत्र रूप से अनुमान को आ, बताने के लिए नहीं है इस अभिप्राय से भस्कर भगवान ने यह लिखा कि न वेदांत वाक्य कुसुम कुशु, ग्रथनाथवाद सूत्राण और अब ये जो उत्तरवाक्य है वाक्याचारणाध्यवसान अध्यवसान निर्वृत्ताही ब्रह्मवगतिर इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं किंच से टीका में इसे देखिए किंच मुकोवगतिरभ इति औपनिषद्रुते तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मसूत्र के अधिकारी है इस शास्त्र के अधिकारी कौन है साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य और साधन चतुष्टय में है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदमादिष्ट संपत्ति मुमुक्षा मुमुक्षा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा और मोक्ष की इच्छा जिसको होती है उसे कहते हैं मुमुक्षु और मुमुक्षु को मोक्ष की अपेक्षा है इच्छा है यानी उसका प्रयोजन है मोक्ष और ये जो मोक्षरूपी प्रयोजन है उसे मालूम है कि उसका साधन है ब्रह्मावगति ज्ञानादेव कैवल्यम इत्यादि श्रुति से मुमुक्षु को मोक्ष के साधन के रूप से निश्चित है ब्रह्मावगति इसलिए वह ब्रह्मावगति चाहता है अवगति शब्द का अर्थ है साक्षात्कार तो जो ब्रह्म सूत्र का अधिकारी हैं ब्रह्म सूत्र के अध्ययन का वो है मुमुक्षु उसे अपेक्षित है ब्रह्म सूत्र के अनुबंध चतुष्टय अंतपाती प्रयोजन मोक्षनाम का जो है वह वह मोक्षनाम का प्रयोजन के साधन के रूप में उसे वेदों ने बताया ब्रह्मावगति ब्रह्मावगति प्राप्त कर लो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लो तो मोक्ष होगा ऐसा उपनिषदों ने बताया है कहा पर तो मैत्री ब्राह्मण में मैत्री कहती है कि मैं अमृतत्व कामा हूं अमृतत्व को चाहती हूं अमृतत्व का दूसरा नाम है मोक्ष मैं मुमुक्षु हूं और मेरा अपेक्षित जो मोक्ष है इसका साधन आप जानते हो वह बताइए तो याज्ञवल्के जी ने कहा यदि मोक्ष चाहती हो तो आत्मावार्य द्रष्टव्य तो आत्मदर्शन प्राप्त करो का अर्थ है मुमुक् सुना आत्मा द्रष्टव्य मोक्ष के लिए मुमुक्सु को चाहिए कि आत्मदर्शन प्राप्त कर ले आत्मदर्शन किससे होगा तो कहा स्रोतव्य तो आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार ये आत्मदर्शन का साधन है और आत्मदर्शन मोक्ष का साधन है इसलिए मुमुक्षु को अपेक्षित है ब्रह्मावगति अभिष्ट शब्द का अर्थ है अपेक्षित <coughs> मुमुक्षु ही जिज्ञासु होता है मुमुक्षा है फल की इच्छा वह उपाय के इच्छा को जन्म देती है मोक्ष का उपाय है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की इच्छा को कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासा तो मुमुक्सु को ब्रह्म जिज्ञासा होती है तो ब्रह्म जिज्ञासु सुका अपेक्षित है ब्रह्मज्ञान उसे ही कहा जाता है ब्रह्मवगति तो अब वो मुमुक्सु अपने मोक्ष के साधनभूत तो ब्रह्मावगति की प्राप्ति जिन साधनों से होगी जिन प्रमाणों से होगी उन प्रमाणों की शरण लेगा ब्रह्मावगति है प्रमा प्रमा के साधन को कहा जाता है प्रमाण तो खोजेगा ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला प्रमाण कौन सा है किससे ब्रह्मज्ञान होगा तो ये भी उसे वेद ही बताता है ब्रह्मज्ञान का साधन प्रमाण प्रत्यक्षादि नहीं है अनुमानदि नहीं है अपितु उपनिषदे हैं वेदांत है ऐसा स्वयं उप ही कहती है तंतु औपनिषद पुरुषमी पृछामी इस बृदारण्यक श्रुति से निश्चित होता है कि औपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों से मात्र जिसको जाना जाता है जिसकी प्रमाण के लिए प्रमाण केवल उपनिषद है उसे औपनिषद कहते हैं चाकसुष कहा जाता है चक्षु से मात्र यथार्थ ज्ञान, जिस वस्तु का होता है उस वस्तु को चाकुष कहते हैं और उपनिषदों से मात्र ज्ञान जिस वस्तु का होगा उस वस्तु को कहा जाएगा औपनिषद तो उपनिषदों से मात्र ज्ञान होता है परमात्मा का इसलिए परमात्मा को कहा गया उपनिषद का मतलब परमात्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में साधन है उपनिषद है ज्ञान का असाधारण कारण रूप करण प्रमाण उपनिषद है इसलिए लिखता है कि साच यानी सा शब्द का अर्थ है मुमुक्षु को अपेक्षित जो ब्रह्मावगति है ब्रह्म साक्षात्कारात्मिका प्रमा है वह अनुमान से नहीं होगी साच नानुमात् ब्रह्मावगति यानी ब्रह्म प्रमा अनुमान प्रमाण से नहीं होगी वो होगी उपनिषदों से अनुमान से नहीं होगी ये कैसे उपनिषदों से ही होगी करके कैसे निश्चित पा? कहा स्वयं उपनिषद वाक्य ही बता रहा है कि तंतु उपनिषदम इत्यादि श्रुते लिखा कि मुमुक्षोर ब्रह्मावगति रविष्टा यदर्थम अस्य शास्त्रस्य से तो मुमुक्षु को उसके अपेक्षित मोक्ष का साधन ब्रह्म का साक्षात्कार कराने के लिए ही इस ब्रह्म सूत्र नामक वेदांत शास्त्र का आरंभ हुआ है ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में कह चुके हैं वेदांत शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय बताते समय वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी हैं। साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, और प्रयोजन है मोक्ष और मुख्य प्रयोजन अवान्तर प्रयोजन है वेदांत शास्त्र का यानी ब्रह्मात्म का साक्षात्कार ब्रह्मावगति ये अवान्तर प्रयोजन है ये अध्यास भाष्य में भस्कर भगवान कह चुके हैं न अर्थ हेतु प्रहणा ब्रह्मात्म एक विद्या प्रतिपत्च सर्वे वेदांता आरभन्ते इस अध्यास भाष्य की पंक्ति से ये निकलता है कि वेदांत का आरंभ ब्रह्मावगति अधिकारी को कराने के लिए है मोक्ष के साधन भूत तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए है इसलिए लिखा की यदर्थम यदर अस्य शास्त्र से आरम्भ अवसा यानी वो ब्रह्मावगति न अनुमानत तो। अनुमान से नहीं हो सकती क्यों वो तो तंत्र औपनिषदम इति श्रुते तंत्र औपनिषदम यह श्रुति बता रही है कि ब्रह्म साक्षात्कार उपनिषदों से होता है अतो नानुमान विचार्यम इति आह इसलिए अनुमान का विचार जन्मादेश सूत्र में व्याजी कर रहे हैं स्वतंत्र प्रमाण के रूप में यह नहीं कहा जा सकता तो ये कहा कि अतः अनुमानम न विचार्यम ब्रह्म सूत्र के किसी भी अधिकरण में ब्रह्मज्ञान के स्वतंत्र साधन के रूप में अनुमान को विषय बना करके विचार किया गया ये नहीं कहा जा सकता विचार्यम इह इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि वाक्यार्थ विचारना अध्यवसान ही। नानुमानम प्रमानांतर तो जो मुमुक्षु का मोक्ष के साधन के रूप में अपेक्षित ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार है। है वह होता किससे? तो कहते वाक्यार्थ वाक्यार्थ अध्यवसान से। अपेक्षित्रह्म शब्द का अर्थ वाक्यर्थ तो है तत्वमशादी वाक्यार्थ ब्रह्मात्म अर्थ, ये है वाक्य अर्थ और इस वाक्यर्थ विचार से होने वाला जो अध्यवसान अध्यवसान शब्द का अर्थ है तात्पर्य निश्चय और ब्रह्मात्म एकत्व रूप वेदांत विषय की संभावना ये अध्यवसान शब्द का अर्थ है तो ये तत्वमशी वाक्यार्थ विचार से जो तात्पर्य अवधारण होगा उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व में ही तात्पर्य है निश्चय और प्रमेय ब्रह्मात्म एक रूप प्रमेय की संभावना संभावना का अर्थ है बाधाभाव यह संभावना तो ये ब्रह्मात्म एकत्व का बाधक कोई भी नहीं है प्रमाण ब्रह्मात्म एकत्व अबाधित विषय है बाधित विषय नहीं है ऐसा उपनिषदों का तात्पर्य उदाहरण और उपनिषद विषय का अबाधित्व निश्चय यह कहा जाता है वाक्यार्थ, विचार अध्यवसान तो ब्रह्मात्म एकत्व विचार से उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण पूर्वक उपनिषद अर्थ के बाधा भाव का निश्चय ब्रह्मात्मे कत्व तो अबाधित है किसी भी प्रमाणांतर से उसका बाध नहीं होता उपनिषद अर्थ का यहां इस निश्चय पर पहुंचना कहलाता है वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान। और इस अध्यवसान से निवृत्त यानी उत्पन्न निर्वृत्त शब्द का अर्थ है उत्पन्न जो ओ ब्रह्मावगति है उत्पन्न जो ज्ञान है उसे कहा जाता है ब्रह्मावगति वो ब्रह्मावगति होगी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार और ये जो अहम ब्रह्मा स्मृत्याक साक्षात्कार हैं, वह वाक्यार्थ विचार से होता है। प्रम, न प्रमाणांतर निर्वृता तो प्रमाणांतर शब्द से लिया जाएगा उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त अनुमादि प्रमाण और उन अनुमादि प्रमाण से ब्रह्मावगति उत्पन्न नहीं होती अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक कारात्मिका वृत्ति का उदय नहीं होता अनुमानादि प्रमाण से वो होता है तत्व विचारित तो तत्वादी वाक्यों से तो विचारित तत्वमशादी वाक्य ही अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक प्रमा के उत्पादक है भाष्कर भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं वाक्यार्थ वाक्याचारण्यवसान निवृत्ता ही ब्रह्मावगति इससे कहा कि विचारी तो तत्वशादी वाक्यों से ही अहम ब्रह्मास्मि ये ब्रह्मावगति होती है प्रमाणांतर निवृत्ता अनुमानादि प्रमाणांतर से अहम ब्रह्मास्मी ये साक्षात्कारात्मक ब्रह्मावगति नहीं होती है तो जैसे रूप का ज्ञान चक्षु से ही होता है श्रोत्रादि प्रमाणांतर से नहीं ऐसे उपनिषदों से ही ब्रह्म ज्ञान होगा उपनिषद यानी वेदांत शास्त्र और अन्य प्रमाण से नहीं ये भस्कर भगवान कह रहे हैं तो जब उपनिषदों से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म सूत्र के अधिकारी मुमुक्षुओं को अपेक्षित तो ब्रह्म साक्षात्कार है वह तो जिससे ब्रह्म साक्षात्कार हो ऐसे प्रमाण की शरण लेगा आश्रय लेगा जिस प्रमाण से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता ऐसे प्रमाण का आश्रय क्यों लेगा और ऐसे प्रमाण का विचार करने वाले ग्रंथों को पढ़ेगा क्यों श्रुति तो कहती है एष विमुंच अमृत शब्द से लेना है अमृतत्व का प्रापक सेतु है प्रापक और एस है ब्रह्म साक्षात्कार उपनिषदों से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म साक्षात्कार है वह अमृतत्व का सेतु है का अर्थ है मोक्ष का प्रापक है तो मोक्ष का प्रापक जो ब्रह्म साक्षात्कार है वह ब्रह्मात्म एक प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों से होता है विचारित उपनिषद वाक्यों से अनुमान आदि से नहीं होता तो फिर वह अनुमान आदि का विचार करने वाले ग्रंथों का अध्ययन करने में प्रवृत्त ही नहीं होगा और ब्रह्म सूत्र में यदि अनुमान का विचार करेंगे व्यास जी तो मुमुक्षुकी ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी लेकिन मुमुक्षु ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं का अर्थ है व्यास जी को मुमुक्षु के अपेक्षित ब्रह्मावगति का जो साधन है उपनिषदें उन्हीं का अपने तत्त्व तत अधिकरणों में विचार अपेक्षित है इसीलिए वो ब्रह्मसूत्र बनाए हैं मुमुख सुखे ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण कराने के लिए ब्रह्मात्म एकत्रुप विषय को अबाधित दिखाने के लिए ही ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है थोड़ा सा टीका में एक वाक्य है इसे देखिए वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निवृत्ता ये जो ब्रह्मावगति का विशेषण है ना इसमें कई एक समास है उसका विग्रह करके टीकाकार बता रहे हैं वाक्य तदर्थस्चारात यद्यवसान तात्पर्यनिश्चय प्रमे संभव प्रमेश संभव निश्चयस्य तेन जाता मुक्तये भवति ये तेन जाता यहां तक विचारणा अध्यवसान निवृत्ता ये जो सामासिक पद है इसका विग्रह है विग्रह कहते हैं सामासिक पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को जो वाक्यार्थ विचारणा इत्यादि एक बड़ा पद है अनेक समास होकर के बना हुआ उसका अर्थ बताने वाला वाक्य है तेन जाता यहां तक तेन शब्द से लेना है वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान पदार्थ को तो वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान रूप पदार्थ से उत्पन्न हुई उत्पन्न हुई यह निर्वृत्ता शब्द का अर्थ है उत्पन्न हुई किससे उत्पन्न हुई तो वाक्यर्थ विचारणा अध्यवसान से उत्पन्न हुई वो कौन ब्रह्मावगति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मावगति स्त्रीलिंग होने से उत्पन्न हुई और वो वाक्यार्थ विचारना अध्यवसान पदार्थ क्या है उसे समझाया प्रमे संभव यहां तक तो वाक्य और अर्थ इन दोनों का द्वंद्व समास हुआ इसलिए कहा कि वाक्यस्य तदर्थस्य च विचारात विचारादि नहीं होना चाहिए विचारा पूरा होना चाहिए विचाराद्य दाहिए विचारात यद अध्यवसान दे के बाद में और द के पहले दोनों के बीच में एक पूरा द होना चाहिए विचारात एक पंचम्तर आगे है यद अध्यवसानम आ, तो तो आगे न है ना इसलिए ले लेना। तो वाक्यस्य तदर्थ से विचारात यद्यवसान तो वाक्य का तथा वाक्य वाक्या तथा वाक्यार्थ विचार से जो अध्यवसान हुआ अब ये अध्यवसान शब्द का अर्थ करते हैं तात्पर्य निश्चय प्रमेय संभव निश्चयस्च। ये अध्यवसान शब्द का अर्थ है वाक्यर्थ वाक्य तथा वाक्यर्थ विचार से तो हो जाएगा अध्यवसान और वो अध्यवसान शब्द का अर्थ क्या समझे हम तो अध्यवसान शब्द का अर्थ है तात्पर्य निश्चय और प्रमेय संभव निश्चय प्रमेय कहते विषय को तो वाक्य है उपनिषद और प्रमेय है उपनिषद विषय तो वाक्य तथा उपनिषद विषय के उपनिषद विषय का संभव निश्चय तो संभव क्या चीज है तो संभव के लिए आगे टीका में टीकाकार कहेंगे संभव बाधा भाव तो प्रमेय संभव प्रमे का अर्थ हुआ प्रमेय का बाधाभाव बाध कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय बाधाभाव का अर्थ हो जाएगा मिथ्यात्व निश्चय का अभाव तो मिथ्यात्व निश्चय का अभाव यानी यह सत्य है अबाधित है ब्रह्मात्म एक किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता यह निश्चय तो ये अध्यवसान पदार्थ है दो प्रकार का निश्चय एक तो उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है और वो ब्रह्मात्म एकत्व अबाधित है इस निश्चय को कहा जाता है अध्यवसान और ये निश्चय रूप अध्यवसान होता है किससे वाक्य तथा वाक्यार्थ विचार से वाक्य विचार है श्रवण वाक्यार्थ विचार है मनन तो श्रवण मनन से जो अध्यवसान हुआ है तो श्रवण से वाक्य का तात्पर्य अवधारित होता है कि उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय अबाधित है यानी एकत्व में ही तात्पर्य है यह निश्चय होगा और फिर यदि मनन नहीं करते हैं उपनिषद अनुकूल युक्तियों से चिंता रूप मनन नहीं करते हैं तो उसमें संशय हो सकता है कि भले ही उपनिषद है कह रही हो कि तुम ब्रह्म रूप हो जी वो ब्रह्म न अपर और जगत मिथ्या है ऐसा भले ही उपनिषद कहें लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण से भासमान द्वैत मिथ्या कैसे हो सकता है जगत कैसे मैं ब्रह्म हो सकता हूं ये संशय हो सकता है असंभावना भी आ सकती है इसके लिए फिर वो मनन उससे हो जाएगा प्रमेय संभव उपनिषद यदि उपनिषद अनुकूल युक्तियों से उपनिषद अर्थ का जिसमें उपनिषदों का तात्पर्य अवधारित हुआ उसका चिंतन करते हैं तो प्रमेय संभव हो जाएगा अब, अब प्रमेय का यानी उपनिषद अर्थ का अबाध हो जाएगा कि ये अबाधित विषय है ये हो जाएगा अध्यवसान उपनिषद तथा उपनिषद अर्थ के विचार से हुआ अध्यवसान और इस अध्यवसान से अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा उत्पन्न होती है उसे कहा गया वाक्यार्थ विचारना अध्यवसान निवृत्ता ही ब्रह्मावगति तो इसलिए कहते से लेना वह अध्यवसाने न तो अध्यवसने वो, वो भवति वही अभाना असत्वापादक आवरण तथा अभाना पादक आवरण की निवर्तक होती है यही मुक्ति है हाँ। असत्वादक आवरण आभाक आवरण की निवृत्ति विपरीत भावना की निवृत्ति होती है निधिध्यासन से निधिध्यासन तो होता है अध्यवसान से पहले ही वो मनन अर्थ इसमें आ जाएगा वो, हो विचार शब्द से तीनों लेना है मनन निधिध्यासन सहकृत जो उपनिषद विचार उससे अध्यवसान होगा और अध्यवसान से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा और इस साक्षात्कार से असत्वादक आवरण यानी आवरण दोष की निवृत्ति होगी ब्रह्मावगति तो ज्ञान है ना ज्ञान से आवरण निवृत्त होता है विपरीत भावना शुभ भावना से निवृत्त होती है शुभ भावना है ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार और वो होता है निरीध्यासन से उससे प्रमेय असंभावना जो है वो निवृत्त होती हैं यानी विपरीत भावना निवृत्त हुई इसलिए प्रमेय संभव हुआ विपरीत भावना रहेगी तो प्रमेय संभव नहीं हो पाएगा ना तो संभव बाधा भाव तो इस प्रकार ये वाक्याचारणाध्यवसान निवृत्ता ही ब्रह्मवगतिर नुमादि प्रमाणांतर निवृत्ता इसका टीका में अर्थ हुआ अब वेदांत तु इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं भगवान ये टीकाकार लिखते हैं तो ननु किम अनुमान तो यदि ब्रह्म साक्षात्कार का साधन वेदांतवाक्य तथा वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निवृत्त अध्यवसान ही है ब्रह्मावगति का साधन उपनिषदे ही हैं तो क्या फिर आप वेदांती लोग अनुमान की सर्वथा उपेक्षा ही करते हो अनुमान अनपेक्षित ही है ब्रह्म ज्ञान में उसका कोई उपयोग नहीं है ये तार्किकों का वेदांति के प्रति प्रश्न हुआ कि ननु यान प्रश्न है शंका है किम अनुमानम उपेक्षितम एव यदि ब्रह्मावगति का साधन वेदांत वाक्य ही हैं तो ब्रह्मावगति में अनुमान क्या उपेक्षित ही है उसकी अनावश्यकता ही है आवश्यकता नहीं है ये प्रश्न है तो इसका उत्तर वेदांती देते हैं कि न न का अनुमान की अपेक्षा नहीं ऐसा नहीं अनुमान की उपेक्षा ही करनी चाहिए ये न का नहीं है का अर्थ है हम उपेक्षा नहीं करते हैं लेकिन स्वतंत्र प्रमाण अनुमान को नहीं मानता है उसको वेदांत वाक्य का सहायक मानता है स्वतंत्र प्रमाण तो वेदांत वाक्य है विचारित वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा और इस अहम ब्रह्मास्मि बोध में वेदांत वाक्य का सहयोगी यदि अनुमान प्रमाण बनता है तो सहयोगी के रूप में उसका आदर करते हैं उपेक्षा नहीं करते उसे अपनाते हैं लेकिन इतना बड़ा सम्मान नहीं देते कि स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का निश्चय अनुमान ही कराएगा एकदम उसे आकाश में चढ़ाते भी नहीं है और एकदम जमीन पर भी नहीं गिराते उसकी जो स्थिति है वो जहां बैठने लायक है वही उसको बिठाते हैं वेदांत वाक्य के सहयोगी के रूप में ब्रह्म ज्ञान में साधन बनता उसे सहयोगी की भूमिका में रखते हैं मुख्य कलाकार के रूप में नहीं इस दृष्टि से कहा कि न नुमान ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वथा उपेक्षित नहीं है आवश्यक भी है तो सत्सु तो वेद्तवाक्यु जगत जन्मादी कारणवादीसु तदर्थग्रहणदारढ़ वेद्यविरोधी प्रमाण बवन न तर्कस्य श्रुतचर्क्युपेतवा तो ये कहते हैं जब ये ब्रह्म का लक्षण करने वाला अधिकरण है जन्माद्यत जगत कारण जन्मादि कारण ब्रह्म का इस अधिकरण से हुआ तो जगत जन्मादि लक्षण बताने वाले उपनिषदों के वाक्य यदि विद्यमान है सत्सु वेदांत वाक्य उपनिष तो जगत के जन्मादि कारण को कारण के रूप में ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद वाक्य विद्यमान होने पर सतीसप्तमी है उन्हीं से जगत जन्मादि कारणत्व रूप ब्रह्म का लक्षण निश्चित होगा और वे ही जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म में बताने वाले उपनिषद वाक्य जन्माद सूत्र के विषय बनेंगे ब्रह्म का जगत जन्मादि कारण पुरुष लक्षण बताने वाले वाक्यों को माना जाएगा इस अधिकरण का विषय और फिर तदर्थ ग्रहण दारढ़ इसमें तत्शब्द का अर्थ है उपनिषद वाक्य और तद शब्द का अर्थ हुआ उपनिषद वाक्यर्थ उपनिषद वाक्य अर्थ हुआ ब्रह्म में जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ऐसा जो उपनिषद वाक्यर्थ और इस उपनिषद वाक्यर्थ का ग्रहण यानी ज्ञान जगत जन्मादि कारण ब्रह्म ही है इत्याकारक ज्ञान और इसकी दृढ़ता के लिए यदि अनुमान भी वेदांत वाक्य के साथ साथ अनुमान भी प्रमाण बनता है तो कौन सा यानी उपनिषद अर्थ के आ, ज्ञान में सहायक बनता है तो अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी जो द्वैत सिद्ध करने वाला जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध करने वाला अनुमान होगा ब्रह्म को केवल जगत का निमित्त कारण मात्र बताने वाला अनुमान होगा वो तो वेदांत अविरोधी नहीं होगा वेदांत विरोधी होगा तो जो वेदांत अविरोधी अनुमान है तो वेदांत वाक्य अविरोधी अनुमानम का विशेषण है ये वेदांत वाक्य अविरोधी अनुमानम अपि प्रमाणम भवन यदि प्रमाण बन जाता है तो न निवार्य तो उपनिषद के अर्थक ज्ञान में ही दृढ़ता लाने वाला है यदि कोई युक्ति तो उपनिषद वाक्य के सहायक युक्ति के रूप में उसको भी हम अपनाते हैं आदर देते हैं कि आ जाओ तुम भी सहायता करो उसकी सहायता के को ठुकराते नहीं है उसकी सहायता भी ले लेते हैं तो भवन्न न कहा ऐसा क्यों तो कहते श्रुतव वच सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतवाद श्रुति ने स्वयं अपने सहायक के रूप में अनुमान को तर्क को अपनाया है तर्क यानी अनुमान तो अनुमान को अभ्युपेतत्वाद का अर्थ है अपनाने के कारण स्वीकार करने के कारण तो कौन सी श्रुति है जो अनुमान को बताती हैं अपने सहायक के रूप में तो कहते हो श्रुति बताई जा रही है तथा ही श्रोतव्य श्रुति पंडित मेधावी गंधारा एव एवं उपसंप्येत एवं इह आचार्यवान पुरुषो वेद इति की पुरुष, पुरुष बुद्धि साहाय आत्मनों दर्शयती तो ये कहते ये श्रुतियां हैं श्रोतव्य मंतव्य ब्रह्म ज्ञान के यानी मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म ज्ञान को बताया और ब्रह्म ज्ञान का साधन याज्ञवल के जी ने मैत्री को बताया श्रोतव्य आत्म प्रतिपादक वेदांत का विचार और फिर विचारित वेदांत वाक्य के सहायक के रूप में ब्रह्म ज्ञान में सहायता करने के लिए मंतव्य शब्द से मनन को पता और मनन होता है वेदांत अविरोधी युक्तियों से वेदांत अर्थ का चिंतन तो युक्ति तो अनुमान है तो इस प्रकार मंतव्य शब्द से अनुमान प्रमाण को वेदांत वाक्य के सहायक के रूप में स्वयं ही श्रुति ने अंगीकार किया है उ, अनुमान प्रमाण का युक्ति का थोड़ी टीका है टीका को देखिए विमतम अभिन्न निमित्त कार्यत्वात् अभिन्नत्नाभ्यारवादी विमत चेतन प्रकृति यतो श्रुत्याुति युवा जायन्ते इत्यादि में अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व जगत का बताने वाली जगत का कारण चेतन ब्रह्म है बताने वाली श्रुतियां ये हैं और आ, उनका अर्थ है ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और उसकी दृढ़ता में उसके ज्ञान में दृढ़ता लाने वाला यह अनुमान है कि विमतम अभिन्न निमित्त उपादान उपादानकम विमतम शब्द से लेना जगत को आकाशादि जगत ये केवल आ, निमित्त कारण दूसरा और उपादान कारण दूसरा भिन्न भिन्न निमित्त कारण तथा उपादान कारण वाला नहीं है ये जगत अपितु जगत का निमित्त कारण तथा उपादान कारण एक ही है अलग अलग नहीं ये अभिन्न, तो जगत अभिन्न निमित्त उपादानकम इसमें अभिन्न निमित्त उपादानक साध्य है क्यों तो कहते कार्यवात और दृष्टांत है ऊर्णना भी आरब्ध तंवादिवत तो ऊर्णनाभी जो मकड़ी है जाला बनाने वाली और उसके द्वारा आरंभ किया हुआ जो तंतु है यानि जाला है उस जाला रूपी कार्य का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी वह मकड़ी ही है उर्णना भी हैं है। जैसे ऐसे के तरह ही इस जगत रूपी कार्य के प्रति उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म ही है ये तो दृष्टांत तो हो गया, तो जाला जैसे उपादान कारणक है ऐसे ये जगत भी अभिन्न निमित्त उपादान कारणक होगा ये यहाँ पर कहा गया आगे कहते हैं इसका उपादान कारण जड़ प्रधान नहीं होगा या परमाणु नहीं होंगे अभी तो चेतन ब्रह्म है उपादान कारण इसके लिए परमाणु कारणवाद शून्यवाद तथा प्रधान कारणवाद का निराकरण करने वाला यह अनुमान है विमतम यह वेदांत अनुकूल अनुमान है यह वेदांत अर्थ ग्रहण में दृढ़ता लाने के लिए सहायक प्रमाण है सहयोगी की भूमिका निभाते हैं तो विमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यवात सुखादिवत तो सुखादि यानी आदि शब्द से दुख को इच्छा को ज्ञान को लेना वैशेकों के यहां सुख दुख ज्ञान इच्छा ये सब आत्मा के गुण हैं। आत्मा में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं इसलिए आत्मा है उनका समुवायिक कारण तो तार्किकों के समवायी कारण का ही वेदांत में उपादान कारण नाम से ग्रहण होता है उपादान कारण उसके लिए शब्द हैं तो इसके लिए कहते हैं कि विमतम चेतन प्रकृतिकम विमतम यानी ये जगत आकाश आदि चेतन प्रकृति का है यानी चेतन उपादान कारण वाला है इसका उपादान कारण चेतन है क्यों कार्य होने से कैसे तो सुखादि के तरह इत्यादि अनुमानम श्रुत्यर्थ दाढ़िया अपेक्षितम इत यह इस अनुमान की तो श्रुति के अर्थ में दृढ़ता के लिए अपेक्षा ही है इसलिए अनु, अनुमान की हम सर्वथा उपेक्षा नहीं करते वेदांत वाक्य के सहायक के रूप में ब्रह्म ज्ञान में सहायक के रूप में उनका आदर करते हैं तो दार्ढ़्यम शब्द का अर्थ करते हैं कि दार्ढ़्यम संशय विपर्यास निवृत्ति तो प्रमेय प्रमेयक संशय की निवृत्ति के लिए और विपर्य की निवृत्ति के लिए ये अनुमान की आवश्यकता होती है तो संशय विपर्यास विपर्यास कहते विपर्य को विपरीत भावना को तो विपरीत भावना तथा तो संशय की निवृत्ति ये दृढ़ता है और ये दृढ़ता लाने में सहयोगी बन जाता है अनुमान मंतव्य श्रुतार्केण शुरुत, संभावनीय इतर्थ तो मंतव्य इस शब्द का अर्थ करते हैं श्रुतार्थ तर्के न संभावनीय मंतव्य शब्द का अर्थ क्या निकलेगा कि जो विचारित अर्थ है तो उपनिषद वाक्यों का विचार करके उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अवधारण जिस अर्थ में किया है उसे कहा जाता है श्रुतार्थ विचारित अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व उसको तर्क से संभावनीय अबाधित बनाना चाहिए जिससे एकत्व तो का बाध न हो ऐसा अनुमान से चिंतन करना चाहिए युक्ति से चिंतन करना चाहिए ये मंतव्य शब्द का अर्थ निकलेगा श्रुतार्थ तर्क न संभावनीय इत्यर्थ अब ये जो आगे आ रही एक श्रुति पंडितों मेधावी गंधारान एवं उपसंपदेत इत्यादि इसका अवतरण है टीका में यथा कश्चित इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करेंगे परसो